हृष्ट पुष्ट गठन की रौबदार काया उतनी ही रोबीली आवाज सर पर बेतरतीब खिचड़ी नुमा बाल उम्र का हिसाब बैठाती सफेद काली दाढ़ी उसी रंगत के घोसले नुमा केशो की बढ़त हाथों और पैरों की स्थूल का उंगलिया वैसी ही गोलाई समेटे छोटी सी नाक और प्लास्टिक के जूते चरवाहे की उसकी छवि को भली भांति परिभाषित करते थे रही सही कसर उसकी मैली कुचली धोती और मार्किन की गंजी से पूरी हो जाती थी स्थानीय बोलचाल की भाषा में थेथर के नाम से पहचानी जाने वाली झाड़ी की डंडिया उन दिनों पशुओं के साथ साथ बच्चों पर भी समान रूप से प्रयोग होती थीं। वैसे तो थेथर का अर्थ है जिद्दी मतलब जो काटने पर पुनः उगाए पर इसका उचित प्रयोग करके हर जीव से अड़ियल बनने की राह से सुरक्षित रहने की आशा की जाती थी चाहे वो दोपाया हो या चौपाया वही छड़ी लहराती थी विभूति तिवारी के हाथों में और उसी छड़ी के बल पर मोहल्ले के सारे मवेशी उसके काबू में रहते थे पर ये नाम विभूति तिवारी पास के सात गांवों में शायद ही कोई जानता हो वैसे भी इस नाम से तो किसी संभ्रांत व्यक्ति की तस्वीर उभरती थी उसके लिए तो उसका चलंतु नाम ही सर्वथा उपयुक्त था लक्कड़ तिवारी इस अनर्गल से शब्द का अर्थ समझना भी कठिन था लगता था जैसे किसी ने बड़े विचार के बाद उसको विभूति तिवारी नाम दिया होगा पर अब तक लोग बाग उसका असली नाम विस्मृत कर चुके थे विशेष रूप से बच्चों को उसका नाम संयुक्त अक्षर पर तनिक ज्यादा जोर देकर गाना सा गाते हुए पुकारने की आदत हो गई थी लक्कड़ तिवारी यह भी आश्चर्य की बात है कि जहां सारे मोहल्ले में किसी बड़े को बिना किसी सम्मान सूचक विशेषण के संबोधित करने की कल्पना भी दुष्कर हो वहां लक्कड़ तिवारी अपने नाम के आगे कभी न बढ़ पाए बड़े छोटे हर उम्र के बालक उनके मुरीद थे और उनको नाम लेकर बुलाने के पीछे यही मनोविज्ञान रहा होगा कि ज्यादा प्रिय लोगों के लिए आदर सूचक शब्द नहीं निकलते हैं बाह्य आवरण मात्र एक छलावा है इसका उससे सटीक उदाहरण हो ही नहीं सकता उसके व्यक्तित्व के किसी भी कोने से यह तय कर पाना मुश्किल था कि यह इंसान इतनी धन संपत्ति का मालिक होगा पूरे इलाके के सारे मवेशी एकत्रित कर, रोज उनको पीछे के जंगलों में चराने के लिए ले जाना और फिर शाम ढलने से पहले वापस लाकर नियत दरबों में बांध देना यही पेशा था उसका खेतीबाड़ी बाड़ी भी करता होगा या करवाता रहा होगा पर पशु सेवा का यह कार्य उसने शायद समाज से विशेषकर बच्चों से जुड़े रहने के लिए चुना था घूमते घामते वह हर अहाते की छोटी बड़ी घटनाओं से वाकिफ रहता था आवश्यकता पड़ने पर यथासम मदद भी कर देता था मोहल्ले की औरतें उस पर तरस खाकर जो भी उसके सामने धर देती बड़े प्रेम से घुटनों के बल बैठकर अपनी धोती समेटकर चाव से ग्रहण करता मुनिया की मां प्रतिदिन भात पसाकर माड़ में नमक मिलाकर कहरी इसी थाली में ढककर कुएं की जगत पर छोड़ देती थी उस घर से वही उसकी पगार थी किसी किसी दिन वो इसी को पीकर सारा दिन गुजार दिया करता था उधर वो बैठकर माड़ की चुस्कियां लेता इधर कुएं की मुंडेर पर बैठे बच्चे इंतजार में मुंह ताकते आखिर उनके मनोरंजन का साधन था वो मुनिया कहती ए लक्कड़ तिवारी गाना गाओ ना हो पीछे पीछे सारे बच्चे जिद करते कोरस में वही गुनगुनाते ए ए उसे भी शायद बड़ा आनंद मिलता था बच्चों को इंतजार कराने में, अपनी मुछों में अपनी अर्धपकी लटकी माल की बूंदों को अपनी हथेलियों से पूछता हुआ वह मंद मंद मुस्कान बिखेरता कभी कभी अपनी झूठी नाराजगी जाहिर करता था बच्चों पर भय दिखाने की भी चेष्टा करता हई बुलावाई थी सारंगी बाबा के सबके बोरा में धर के ले जाए हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों की बोलती बंद हो जाती उस बोरे में बंद होने के भय से सूखे पत्तों की तरह थरथर कांपते थे तब मुनिया की मां बड़ी प्रफुल्लित होती इस तरह के वार्तालाप से मुनिया की आजी जब गांव से चावल की मीठी गुड़ वाली रोटी भेजती लक्कड़ तिवारी के हिस्से में एक रोटी तो अवश्य आती थी बच्चे तो यूं भी रोटियों पर घात लगाए बैठे रहते थे बच्चों के साथ उसका रिश्ता ऐसा था जैसे कि पतंग के साथ डोर जिधर जिधर वो घूमता बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते कई दिनों तक प्यारे प्यारे मनोहार के बोल सुनने के बाद कभी कभी वो बच्चों पर मेहरबान होता उस दिन मेघ बरस उठते थे जैसे भरे हुए घन रीत जाते थे शीतलता देने हेतु गठीला शरीर वैसे ही भारी भरकम राग में वो गाने की चेष्टा करता नाच मेरी बुलबुल बुल। देकर दे एक हाथ की फैली सी उंगलियां अपने सर पर और दूसरे हाथ की उंगलियां कमर पर रख लक्कड़ तिवारी तब झूम झूम कर नाचता और उसके साथ नाचते सारे बच्चे उनकी मनोहारी हंसी तब एक दूसरे में यूं घुल मिल जाती जैसे आसमान में बादल कुछ हर से बाद एक दिन धान के खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मृत शरीर मिला था उसका गांव वालों ने उसके पुराने प्लास्टिक के जूतों से शिनाख्त की थी उसकी शक था कि जमींदारी प्रथा से नफरत करने वाले नक्सल जिम्मेदार थे इस दुखद घटना के लिए वो था भी तो एक जमींदार अकूत जमीन जायदाद का मालिक उसका चला जाना तो खैर एक रहस्य ही बनकर रह गया कई बेटियां थी उसकी अलग अलग गांवों में ब्याही हुई कौन सी बेटी मुड़कर आई है आज तक पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने सो वैसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ पत्नी तो बरसों पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी भाई भतीजों ने बड़ी आसानी से सब कुछ गटक लिया अंत हो गया एक कोमल हृदय जीवन का जिसकी सादगी और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की नीयत ईश्वर को निहायत पसंद आई होगी तभी तो अपने पास समय से पहले ही बुला लिया उसको मेघ का एक विशेष चरित्र होता है भर कर खाली हो जाना ही उसकी परिणति है और उसके लघु जीवन का उद्देश्य भी लक्कड़ तिवारी भी तो एक बादल ही निकला बच्चे तो जीवन पर्यंत उस क्षणिक आनंद के सागर की स्मृतियां समेटते रहे और वह स्वयं अंतरधान हो गया उस दिन में एक पूरा बरस गया अपने अस्तित्व का कण कण मिटा दिया सारे मेह लुटा दिए उस मरुभूमि में फिर कभी ना लौटने को धन्यवाद